शिक्षा का आदर्श शिक्षा का उद्देश्य भली और बुरी आदतें प्रत्येक कार्य चित्तरूपी सरोवर के ऊपर एक कंपन के समान है यह कंपन कुछ समय बाद लुप्त हो जाता है फिर क्या बचा रहता है केवल संस्कारों का समूह मन में ऐसे बहुत से संस्कार पढ़ने पर वे इकट्ठे होकर आदत में परिणत हो जाते हैं कहते हैं कि आदत ही द्वितीय स्वभाव है केवल द्वितीय स्वभाव नहीं वरन वह प्रथम स्वभाव भी है मनुष्य का पूरा स्वभाव इस आदत पर ही निर्भर करता है हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्व अभ्यास का फल है यह जान लेने से कि सब कुछ अभ्यास का ही फल है मन में शांति आती है क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यासवश हुआ हो तो हम चाहें तो किसी भी समय उस अभ्यास को नष्ट कर सकते हैं हमारे मन में जो विचार धाराएं बह जाती हैं उनमें से प्रत्येक अपना एक एक चिन्ह या संस्कार छोड़ जाती है हमारा चरित्र इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप है जब कोई विशेष वृत्ति प्रवाह प्रबल होता है तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है जब सद्गुण प्रबल होते हैं तब मनुष्य भला हो जाता है यदि दुर्गुण प्रबल हो तो मनुष्य बुरा हो जाता है यदि आनंद का भाव प्रबल हो तो मनुष्य सुखी होता है बुरी आदतों का एकमात्र प्रतिकार है उसकी विपरीत आदत हमारे चित्त में जितने भी बुरे अभ्यास संस्कारबद्ध हो जाए गए हैं उन्हें अच्छे अभ्यास के द्वारा नष्ट करना होगा केवल सत्कार्य करते रहो सर्वदा पवित्र चिंतन करो बुरे संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं है क्यों इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों की समष्टि का द्योतक मात्र है और ये अभ्यास नए और भले अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं चरित्र बस बारंबार अभ्यास की समष्टि मात्र है और इस प्रकार का बारंबार अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है यदि किसी कर्म द्वारा हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो वह भला कर्म है और हमारा कर्तव्य है परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा है और वह हमारा कर्तव्य नहीं है आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत बना देते हैं चरित्र की ही सर्वत्र विजय होती है पाश्चात्य देशों ने राष्ट्रीय जीवन के जो आश्चर्यजनक प्रसाद बनाए हैं वे चरित्र रूपी सुदृढ़ स्तंभों पर खड़े हैं और जब तक हम अधिक से अधिक संख्या में वैसे चरित्र न कर सके तब तक हमारा इस राष्ट्र या उस राष्ट्र के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करते रहना निरर्थक है न धन से काम होता है न ना नाम से न ना यश से काम आता है न विद्या प्रेम से ही सब कुछ होता है चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है सैकड़ों युगों के उद्यम से चरित्र का गठन होता है चरित्र की अपेक्षा अन्य ऐसी कौन सी शक्ति है जो जीने की योग्यता प्रदान कर सकती है सभी संप्रदायों में केवल उन्हीं की विजय होगी जो अपने जीवन में सबसे अधिक चरित्र का उत्कर्ष दिखा सकेंगे